श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध ब्राह्मण ने कहा अर्जुन यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है इन जगदेश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते अर्जुन ने कहा ब्रह्मण मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ मैं हूँ अर्जुन जिसका गांधीव नामक धनुष विश्वविख्यात है ब्राह्मण देवता आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ भगवान मैं आपसे अधिक क्या कहूँ मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा परीक्षित जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था परंतु देखते ही देखती वह सशरीर आकाश में अंतर ध्यान हो गया अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा वह बोला मेरी मूर्खता तो देखो मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है इसकी दुर्बुद्धि तो देखो यह मूढ़ता बस उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुर में गए जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला फिर भी शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र अग्नि निरति सोम वायु और वरुण आदि की पुरियों में अतलादि नीचे के लोकों में स्वर्ग से ऊपर के महरलोकादि में एवं अन्य स्थानों पर गए परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा भाई अर्जुन तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया उन्होंने सात सात पर्वतों वाले सात द्वीप सात समुद्र और लोकालोक पर्वतों को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया परीक्षित वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे उन्हें कुछ सूझता ही न था योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देख अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने तीब्र गति से आगे आगे चला उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाये हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ व्यापक रथित जगमगा रही थी उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य राशि में प्रवेश किया बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था उसमें मणियो के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थीं प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी परीक्षित अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैयाह पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भगवान विराजमान है उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम श्यामल है अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुघराली अलके चमक रही है लंबी लंबी सुंदर आठ भुजाएं हैं गले में कौस्तुभ मड़ी है वृक्ष पर श्री वस्त्र का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है अर्जुन ने देखा कि उनके नंदन, सुनंद आदि अपने पार्षद चक्रसुदर्शन, आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण सिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमापुरुष ने हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा श्री कृष्ण और अर्जुन मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो जब भगवान भूमा ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया भगवान विष्णु के उस परम धाम को देख अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पुरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है परीक्षित भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएँ की लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला इस प्रकार धर्म युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी